हवा सवेरे की चलने पर हिल पत्तों का, का करना, करना हर हर देखूंगा पूरब, पूरब में फैले बादल पीले लाल सुनहले आज उठा मैं सबसे, सबसे, पहले, सबसे, सबसे पहले सबसे पहले आज सुनूंगा चिड़िया का डैनी फड़का कर चहक चहक कर उड़ना फर देखूंगा पूरब में फैले बादल पीले लाल सुनहले आज उठा मैं सबसे पहले सबसे पहले आज सुनूंगा पौधे पौधे की डाली पर फूल खिले जो सुंदर सुंदर देखूंगा पूरब में फैले बादल पीले लाल सुनहले आज उठा मैं सबसे पहले सबसे कहता आज फिरूंगा कैसे पहला पत्ता डोला कैसे पहला पंछी बोला कैसे कलियों ने मुह खोला कैसे पूरब ने फैलाये बादल पीले लाल सुनहले आज, आज उठा मैं सबसे पहले आज उठा मैं सबसे पहले आ रही रवि की सवारी आ रही रवि की सवारी नौ किरण का रथ सजा है कली कुसुम से पथ सजा है बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी आ रही रवि की सवारी आ रही रवि की सवारी विहग बंदी और चारण गा रही है कीर्ति गायन छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी आ रही रवि की सवारी आ रही रवि की, की सवारी चाहता उछलू विजय कहे पर ठिठकता देखकर कर यहाँ रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी आ रही रवि की सवारी आ रही रवि की, की, की सवारी रेल आओ हम सब खेले खेल एक दूसरे के पीछे हो लंबी एक बनाए रेल जो है सबसे मोटा काला वही बनेगा इंजन वाला सबसे आगे जाएगा सबको वही चलाएगा एक दूसरे के पीछे हो डिब्बे बाकी बन जाए चले एक सीधी लाइन में झुके नहीं दाएं बाएं, सबसे छोटा सबसे पीछे गार्ड बनाया जाएगा हरी चलाने को रुकने को झंडी लाल दिखाएगा जब इंजन सीटी दे सबको को बढ़ाना है सबको अपने मुँह से छुक छुक छुक छुक करते जाना है छुक छुक छुक छुक करते जाना है आओ हम सब खेले खेल एक दूसरे के पीछे हो लंबी एक बनाए रेल लंबी एक बनाए रेल अभी आप सुन रहे थे हरिवंश राय बच्चन की बाल कविताएं स्वर भारतीय परिमल